महाभारत आदिव नवाधिकततमोध्याय राजा धृतराष्ट्र का विवाह विष्म गुण सुदित सम्यक इदम न प्रचितम कुलम अत्यन्यान पृथ्वी पाला पृथिव्याराज्यमजी ने कहा बेटा विदुर हमारा यह कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है यह अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल के साम्राज्य का अधिकारी हुआ है रक्षित राजभी पूर्व धर्मविदि महात्म साह नकुल पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी अतः हमारा यह कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ मया च सत्यवत्या च च महात्मना समुस्थापित भूयो युष्मा सुम बीच में संकट काल उपस्थित हुआ था किंतु मैंने माता सत्यवती ने तथा महात्मा श्रीकृष्ण द्वैपान व्यास जी ने मिलकर पुनः स्कूल को स्थापित किया है तुम तीनों भाई स्कूल के तंतु हो और तुम्ही पर अब इसकी प्रतिष्ठा है तत्ई तद्द्द्द्द्दर्धते भूयः कुलम् सागरव यथा तथा मैं विधात तया च न संशय वस् यह हमारा वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ता रहे निसंदेह वही उपाय मुझे और तुम्हें भी करना चाहिए श्रूयते यादवी कन्या स्वनुपा कुल सुबल सेत्मजा च तथा तो मद्रेश्वर से सुना जाता है यदुवंशी सूर्यसेन की कन्या प्रथा जो अब राजा कुंती भोज की गोदली हुई पुत्री है भली भांति हमारे कुल के अनुरूप है इसी प्रकार गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या सुनी जाती है कुलीना चाह कन्या पुत्र सर्वश उचिता से संबंधे तेस्क क्षत्रिय बेटा वे सब कन्याएँ बड़ी सुंदरी तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हैं वे श्रेष्ठ क्षत्रिगण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं मन्ये मन वरितहम धीमता संतानाथ कुलश्याद्वा विदुरसें बुद्धिमान में श्रेष्ठ विदुर् मेरी राय है कि इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वरण करना चाहिए अथवा जैसी तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए विदुर वाच भवान पिता भवान माता भवान न परमो गुरु तस्मा स्वयं कुलशस्चार्य कुतम विधुर बोले प्रभो आप हमारे पिता हैं आप ही माता हैं और आप ही परम गुरु हैं अतः स्वयं विचार करके जिस बात में इस कुल का हित हो वह कीजिए व सम्पान वाच अथ शुश्रावभिप्रेभ्योगारीबलात्मजाम आराध्य भरतम देव भगनेत्र हरम हरम गांधारी किल पुत्राणाम शतम ले तीस्मित प्रेस यास भारत अचक्षुरी ते सुबल से विचारण वै सम्पाल जी कहते हैं जन्मे जय इसके बाद भीष्ण जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री शुभलक्षण गांधारी के विषय में सुना कि वह भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए पुत्र होने का वरदान प्राप्त कर चुके हैं भारत जब इस बात का ठीक ठीक पता लग गया तब कुरुपितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूध भेजा दृष्टाष्ट अंधे हैं इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा विचित्र विचार हुआ कुलम ख्याति वृत्म च बुद्ध्या तो प्रथमीक्षेत सदौताम धृतराष्ट्रय गाधारी धर्मचारिणी परंतु उनके कुल प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया गाँधारी धृतराष्ट्रम अचक्षुषं आत्मा दिशिता चास्मी पिता मात्र चारत तत साय कहुगुण तदा बबंधने स्राज प्रतिव्रतपरायण नाभ्यसूयां पति अहम राजस्य निश्चया तथाधारराज पुत्रशकुनेरभ्यप्जात ससारम वैशा लक्ष्म कौरवाण तदा धृतराष्ट्रा दध परम सत्ता च विवाह समकार जन्मे जय गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और पिता माता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसके कई तह करके उसी से अपनी आँखें बांध लीं राजन गांधारी बड़ी पतिव्रता थी उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोस्त नहीं देखूंगी तदनंतर एक दिन गांधार राजकुमार स्वपनी युवावस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहन गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी शकुनु ने भीष्मी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया दत्वा स भगनीम वीरोंथारह च परिच्छ पुनरा जात स्वगरम विस्मेरा वीरवर शकुनु ने अपनी बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया बदले में भीष्मजी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौट गए गांधार्यपे वोहाचार विचेष तुष्टि कुरूण सर्वेशनयामा सारत भारत, भारत सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव सदाचार तथा सदव्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया वृत्ते नाराधता सर्वान् गुरून्न पतिपराय वाचा पे पुरुषानन सुब्रता कीत इस प्रकार सुंदर वर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पति पारायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं दिया महाभारत आदि परमढ़ी संभव परमढ़ी धृतराष्ट्र विवाहे नवाधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र विवाह विषयक एक सौ नौवाँ अध्याय पूरा हुआ